अद्रंत में सविशोष होना एक और लोकटोष होना दस सब सबोशोषाग्र यहाँ तक की सविपोष में भी हूँ अहमवादी उदम वादी और उभर वादी तीन प्रकार के हैं ये जो कश्मीरी है न महेश्वर मैं महेश्वर हूँ अहम वादी नहीं हूँ वो द्वैश वेदांति नहीं है तो घनघोर खंडन करता है, है। तो ये संपूर्ण जगत परमात्मा है हरे देव जगत जगत देव हरिव परमात्मा श्री वल्लभा में जो है नो है दोनों परमेश्वर है यह परमेश्वर है मैं नमेश्वर है दोनों परमेश्वर है और दोनों से विलक्षण परमेश्वर है क्या महिमा है बोले भाई तो रोटी खाने तो खाने को मिलेगी नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी लेकिन दिल ऐसा तो मिलेगा है ना कि तो जो कभी तुमको तो काटे नहीं ऐसा वो भी। विचार है ना परमेश्वर का रोटी कपड़े के लिए डिजाइन करो नौकरी करो कम नौकर। लेकिन महाराज अगर दिल चाहते हो कि हमको ऐसा हृदय मिले ऐसा हृदय मिले ऐसी बुद्धि मिले ऐसा जीवन मिले है ना जिसमें राजदेश का नितांत अभाव हो जाए अत्यंत तो अभाव हो जाए तो वो तो ये जो ईश्वर परमेश्वर है ना सब परमेश्वर उसमें से निकलेगा तो देखो एक एक बात आपको तो दिखाता हूँ ये जितने उपासक हैं जो ब्रह्म में एक अयुत सिद्ध विशेष है मानते हैं जो बनावटी नहीं है उसमें है ही है वो क्या है जैसे वैकुंठ नित्य है गोलोक नित्य है स्थान विशेष नित्य है वो है ना ऐसा अच्छा, फिर उसमें राधा कृष्ण रूप लक्ष्मी नारायण रूप गौरी शंकर रूप है ना? और कोई अब नाम पता लेने की कोई जरूरत नहीं इतना बहुत है, है ना रूप को निश्चित मानते हैं और सत्य मानते हैं बोला और रम सब्रम परंतु उसमें ये आकृति ये जो रेखा है ईश्वर के संकल्प से ही अपने में रूप विपेक की जो रेखा है वो सच्ची है बोला और हमेशा रहने वाला मानते हैं बोला हमेशा हमेशा तो बदलता है ना आज कल कल करतो पीछे के परसों कल और आज और आगे के कल और करता खान का संबंध समय का संबंध और रूप का संबंध बोला व्यक्तित्व वो कहते हैं कि जो मूल तत्व है वही व्यक्तित्व है और जो व्यक्तित्व है वही मूलतत्व है परंतु उस मूल तत्व में वो व्यक्तित्व जो है वो शास्त्र प्रमाण सिद्ध होकर के नारा शास्त्र प्रमाण उपातकता कोई नहीं होगा कि शास्त्र प्रमाण को स्वीकार न करें तो ये क्या हुआ कि विशेष का, का संबंध हो गया विशेष देश विशेष काल विशेष व्यक्तित्व न अब व्यक्तित्व में से विशेष गुण विशेष क्रिया विशेष आकृति विशेष रूप विशेष लीला ये सब ये अद्वैत वेदांति क्या करते हैं अभी देखो इसका इसमें एक ही बात नहीं है सर्वम ब्रह्म वैष्णव लोग आपस की बोली में परिष्कार करते हैं परिष्कार क्या करते हैं तो एक ने कहा कि ये सब ब्रह्म परिणाम है ये काल की मिथ्यता स्थान की मिथ्यता है ना और व्यक्तित्व की मिथ्यता ये सब क्या है ब्रह्म का परिणाम है तो प्रतिवादी आया काम में बोले यदि तुम तो परिणाम मानते हो परिणाम माने आप जानते हैं ना जो नम होकर के जो चीज नम होके बदल जाए तो नम होके बदलना नम्र होके बदलना कोमल तो होके बदलना तो वस्था को प्राप्त होकर के बदलना ये नमन परिनमन नमन में नम है नम प्रतिभाग है, है ना और परिसो नमन एक रूप से दूसरे रूप को प्राप्त हो जाना दूध गही हो गया है न तो परिणाम शब्द का वर्ग कैसा होता है तो बिल्कुल उपादान के सजातीय ही एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बन गया तो श्री वल्लभाचार्य महाराज ने इसका संशोधन किया बोले नहीं मुंबारकाचार्य कहते हैं कि कभी द्वैत कभी अद्वैत प्रलय काल में अद्वैत व्यवहार काल में द्वैत मधुराचार्य कहते हैं कि प्रलय काल में और व्यवहार काल में दोनों में द्वैत देखो आपको दोनों का भेद निंदरकाचार्य कहते हैं महाप्रलय में अद्वैत आनी बदातम कभया कदे का एक था बोल महाप्रलय काल में बिना बायु से प्राप्त ले रहा था आनी बदातम तो आमी में तीन बात ये तो प्राण क्रिया हो रही थी माना पास है ना जीवन था और अब अदातम माने श्वास लेने के लिए बाई की अपेक्षा नहीं थी और वो एक था धाती से तीन बात निकल जाती है एक तो वो आनी एक बचन हुआ वो एक कर्ता था श्वास लेने वाला और एक श्वास लेने की क्रिया थी आमी और एक भूतकाल था वजिक वेदांति कहते हैं कि यहाँ न कर्तृत्व विवक्षित है न प्राणन क्रिया विवक्षित है कि सांस लेना सांस लेना विवक्षित नहीं है तनमात्र को सांस लेना जरूरी नहीं है है ना अच्छा और न तो प्राणन क्रिया का कर्तृत्व विवक्षित है और न तो गीतकाल विवक्षित है केवल तनमात्रता विवक्षित है जैसे निषेध काल में इस समय जब हम निषेध कर रहे हैं आ, तो निषेध काला देना वक्त इस समय जो मालूम है ये समय जो मालूम करता है बोले तो ऐसा समय उस समय था बोले नहीं था ऐसा समय उस समय नहीं था ऐसा स्थान उस समय नहीं था ऐसी क्रिया उस समय नहीं थी ऐसा कर्तृत्व उस समय नहीं था ऐसा बहुत उस समय नहीं था तो देखो लय में भी द्वैत रहता है ये मध्याचार्य कहते हैं प्रलय में अद्वैत और व्यवहार में द्वैत ये का चार्ज कहते हैं बोले कि प्रकृति और जीव जो है ये शरीर रूप है परमात्मा के शरीर हैं तो उस समय लीन रहते हैं और उस समय प्रगत रहते हैं वो विशिष्ट है ना द्वैत विशिष्ट है श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने संशोधन किया है वो बोले कि नहीं विशुद्ध अधिकृत है जैसे सोने से जेवल दही से दूध बनता है तो विकार होता है परंतु तृति ने जो स्वर्ण का मृतिका का और लौह का दृष्टांत दिया हुआ है ये विकारी दृष्टांत नहीं है वो अधिकृत दृष्टांत है लोहा ज्यों का क्यों रहता हुआ औजार बनता है उसमें कोई दूध से दही नहीं बनता सोना जो है वो सोना रहता हुए ही जोकर बनता है उसमें कोई जोबर से भिटी की तरह कोई दूसरी उत्पत्ति नहीं होती और मिट्टी मिट्टी रहते हुए ही झड़ा बनती है इसलिए कारण में विकार हुए भी नहीं वो कार्या होता है बोले तो भाई कार्या हो और विकार न हो गए ऐसी चीज तो दुनिया में कोई देखने में नहीं आती तो उन्होंने कहा कि भाई लौकिक वस्तु का निरूपण करना हो तो इसके लिए लौकिक दृष्टांत होता है परंतु अलौकिक वस्तु का निरूपण करना हो तो दृष्टांत भी अलौकिक और ऐसा अलौकिक दृष्टांत बताओ तो बोले जैसे चिंतामणि से किसी ने कहा थे? कि चिंतामणि हमको एक बच्चा दे दो अब चिंतामणि ने एक बच्चा दे दिया पर चिंतामणि में कोई विकार हुआ कल्प से किसी ने कहा कि कुछ मोहरें बरस दो कल्पगुप्त ने मुहरा बरफ लिया तो क्या कल्पगुप्त में कोई विकार हुआ तो कामधे किसी ने कहा है ना? कि ये काम है ना? आज तो तुम हमको हम तो तुम्हारे देते हैं परंतु हमको दूध नहीं चाहिए क्या चाहिए तो बोले हमको सीधे घी देखने कम होते अब काम धोनी से यह नहीं है कि वो दूध निकाले फिर दही जमा फिर मंथन हो फिर घी बने है ना? बिना दूध दही आदि विकार के माध्यम से ही कामधेनु धेने घी दे सकती है। तो कामधेनु में कोई तो विकार नहीं हुआ तो ईश्वर जो है वो अलौकिक पदार्थ है ईश्वर अलौकिक पदार्थ है इसलिए बिना किसी प्रकार का विकार हुए है ना इसको अविकृत परिणाम बोलते हैं अविकृत परिणाम तो वैष्णवों में जो चार मत है ना द्वै द्वैत और विशिष्टाद्वैत द्वैत विशिष्ट द्वैत हो विशिष्ट जड़ और चेतन जी दोनों से विशिष्ट द्वैत तो विशिष्टाद्वैत द्वैताद्वैत ये निंदर का था और श्री ने महाप्रभु और भास्कराचार्य इन लोगों का पूरा आदान पर भेज लेके और श्री जी महाराज का विशुद्धा द्वैत विशुद्धा द्वैत माने परिणाम के कारण जो विकार की प्राप्ति थी उसका उन्होंने शोधन कर दिया बात बोई का अर्थ यह है कि विकार तो की कल्पना का उन्होंने बिल्कुल शोधन कर दिया परब्रह्म परमात्मा में कोई विकार नहीं है जेऊ का क्या है तो सविशेष परमात्मा का निरीक्षण सर्व उपात संप्रदाय है ये सविशेष आप भोज है और हम लोग कथिरी तयों का मत पढ़ता ना। महेश्वरात है ना महेश्वर आप भाई स्वतंत्र वाद है ये आत्मा जो महेश्वर तो ये सब हैं वो महेश्वर अहम महेश्वर वाला जो है ना वो भी सगुण है अब निर्गुण क्या है तो देखो इन सब प्रक्रियाओं में ये बात बताई जाती है कि परमात्मा परमेश्वर कृषि के रूप में कैसे बना है ना कृषि के रूप में कैसे बना तो परमात्मा से कृषि कैसे हुई और परमात्मा से होकर परमात्मा में स्थित है परमात्मा में लीन होती है जनमाघ जैसे जता जटोगा भूतानी गायनते परमेश्वर परमेश्वर ही सृष्टि के रूप में बनता है इसलिए देखो अभी ये जितने मार्ग होंगे ये सब प्रवृत्ति के अनुकूल मार्ग होंगे साधन का भी विचार कर लहेंगे की संयास की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना क्योंकि सर्व रूप में परमेश्वर है इसलिए उपासना आदि रूप जो प्रवृत्ति है उसी से हम परमेश्वर को संतुष्ट करके ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे अब दूसरी प्रक्रिया, प्रक्रिया देखो तो निर्विशेष की निर्विशेष की प्रक्रिया ऐसे नहीं होती कि वह हुआ हो गया ऐसे नहीं होते है ना ये निर्विशेष बाद ऐसे इनकी प्रक्रिया चलती है कैसे तो ये कहते हैं कि देखो हमको जहां पहुंच जाना चाहिए तुम वहां से सोचना शुरू करते हो और हम जहां हैं वहीं से सोचना शुरू करते हैं ये दोनों की बात आपको सुनाता हूँ इसमें क्या देख है ना ये नहीं बताता इसमें क्या गुण ये नहीं बताता है दोनों की प्रक्रिया का दिग्दर्शन मात्र बताता है तो आ, कोई गया महात्मा के पास तो हमको तो परमेश्वर बताओ कैसा जो तू अपने को तो जानता है जानते। तो भले साढ़े तीन हाथ शरीर में रहने वाला जो तू तू तो, तो अपने को तो जानता नहीं और अनंत कोटित ब्रह्मांड जिनके एक एक रोगकूप में है? उनको तू कैसे जानेगा तो बोले जाने तो पहले अपने को ही ज्ञान कम तो पदार्थ का शोधन कर है ना तो बोले शरीर के बाहर जो है स्त्री पुत्र धन आदि वो तो मैं नहीं हूं मेरे हैं उनसे करेगा ये तो हाथ पा हाथ अलग में नहीं कहा अलग में ये संशोधन किया है होने तो क्या किया निवृत्ति ना और जैसे तो यहाँ मार्ग में निवृत्ति आ गई तो बाहर से तो भीतर लौटना हाँ तो परमेश्वर इससे अनेक हुआ है ना और यहाँ तो यहां बोले अनेक में से हक हाँ की एक में आने की प्रक्रिया है और उस पर तो फिर वही दृष्टा दृश्य देषेध तो देखो अब इसलिए निवृत्ति मार्ग अब इसमें निवृत्ति मार्ग की प्रधानता हो जाएगी और निषेध की प्रक्रिया हो गई निषेध की प्रक्रिया हो गई तो निषेध में वो कहते हैं कि चेतन कौन तो जो चेत्य से विलक्षण हो द्रष्टाकन तो जो दुष्ट से विलक्षण हो है नत्ता कौन का तो जो आरोपित आकार से विलक्षण हो है न आनंद कौन का जो भोक्ता और भोग्य रूप है न पदार्थ से विलक्षण हो तो इस तरह विचार करते करते करते संपूर्ण गुणों का अपवाद करके संपूर्ण विशेषों का अपवाद करके बाहर व्यवहार में निवृत्ति स्वीकार करके है ना और प्रक्रिया में ने नेति नेति निषेध स्वीकार करके सर्व निषेधावधि रीत से जो आत्मा शेष रहा उसको श्रुति ने बताया ब्रह्म है ना सब समझ बताया जो तो सर्व खलगम ब्रह्म का क्या रूप होगा है ना तो संपूर्ण उपासक मत में जगत और ब्रह्म का मुख्य सामानाधिकरण है ना में एक शब्द चलता है मुख्य सामानाधिकरण और बाघ सामानाधिकरण जैसे जेवर क्या है तो सोना है घड़ा क्या है तो माटी है है ना ये क्या है मुख्य सामानाधिकरण है गटाकाश क्या है तो महाकाश है है ना ये संपूर्ण विश्व क्या है का परमात्मा तो संपूर्ण जीव क्या है परमात्मा है मुख्य सामानाधिकरण गर्भ उपासकों के है ना संपूर्ण आकारों का घटा घटादि आकारों का मृत्यु का साथ मुख्य सामानाधिकरण है घटाकाशादि का महाकाश के साथ मुख्य सामानाधिकरण है संपूर्ण आभूषणों का स्वर्ण के साथ मुख्य सामानाधिकरण है और अभी वेदांतियों में अद्वल वेदांतियों में एक बाघ सामानाधिकरण है वाघ सामानाधिकरण है एक अद्वितीय एक रस अखंड परिपूर्ण परमात्मा में ये द्वैत क्या है तो द्वैत अपने अभाव के अधिकरण में भाषमान है जैसे सर्प अपने अभाव के अधिकरण रि में भातमान है इसी प्रकार ये जीवत्व है ना ये जीवत्व ये ईश्वरत्व ये, ये जगत्व है ना ये कार्यकारणत्व ये दो तृभोग्यव ये क्रमा तिक्रमेयत्व ये अपने अभाव के अधिकरण में धातमान होने के कारण है ना नित्य होने पर भी सत्य नहीं है ऐसा आप लोग वेदांति कहते हैं नित्य और सत्य में सड़क होता है ना नित्य जो होता है वो काल की धारा में चलता है और सत्य जो होता है उसमें काल की धारा आरोपित होती है ये ये बात ये बांकी लोग समझते हैं देखो कल था आज है और फिर कल होगा ये काल की धारा हुई हो तो मैं उस समय रात्रि थी न दिन था अच्छा रात्रि और दिन नहीं था तो महीना होगा अच्छा महीना नहीं होगा तो ऋतु होगी ऋतु नहीं होगी तो संभत्सर होगा और संभवत्सर नहीं होगा तो मंत्रर और कल्प होगा नारायण ये विशेष के लिए उदाहरण सामान्य रूप से उदाहरण बता होता है तो ये संपूर्ण विशेष जो है वो या तो कार्य है या तो कारण है संपूर्ण विशेष या तो प्रमाता है या तो प्रमेय है क्रमाशा या तो सर्वज्ञ है या तो अल्पज्ञ है और संपूर्ण अनात्म प्रपंच जो है या तो भोक्ता है या तो भोग है उत्कार्य तो और कारण सत्ता में दृष्टा और दृष्टि चेतन में और भोक्ता और भोग आनंद में और सत आनंद समझाने के लिए व्यवहार चलते थे तो ये जो प्रत्यक्ष चैतनिया भिन्न ब्रह्म तत्व का बोध है ये निर्विशेष में ऐक्य है ये वो एक वेदांत इस ढंग से समझाते हो है ना निर्विशेष में ऐक्य है सविशेष में ऐक्य है है ना? संपूर्ण सगुड़ ब्रह्म जातियों का सिद्धांत है अब जैसे जैसे एक समुद्र है उसमें तरंग उठती है तरंग क्यों उठती है? तो है? है तरंग और समुद्र में कोई भेज है नहीं है तो नहीं है परंतु वायु रूप निमित्त होने से समुद्र में तरंग उठती है और अवकाश आकाश में अवकाश होने के कारण तरंग ऊपर उठती है यदि समुद्र अद्वितीय होता न उसमें वायु रूप निमित्त होता और न तो आकाश रूप अवकाश होता है ना है न उसने काफी मार के एक शकल बनाई है ना कुछ तो थोड़ा सोना हटा दिया थोड़ा बढ़ा दिया तब तो में शकल बनी है ना तो बढ़ाने और हटाने के लिए देश है ना बढ़ाने हटाने का काल है ना काफी मारने वाला करता है ना का मारने वाला करण है ना तो तो मराज गला दिया। तो नहीं तो महाराज गला दिया गला दिया गला थपते में डाल दिया तो निमित्त है बिना निमित्त के नहीं बना तो जिस परमेश्वर ने पूर्व पूर्व कल्प के संस्कार को लेकर के प्रभा माया बैठी रहती है उसी परमेश्वर में संकल्पात्मक सृष्टि का उदय और विनय होता है और जो परमात्मा का परमार्थ स्वरूप है ये बात अब वेदांत बताता है कि जो परमात्मा का परमार्थ स्वरूप है उसमें आनंद में भोगता और भोग का भेद नहीं है न और कितने कर्वज्ञ अल्पज्ञ रीत क्रमातृद्वय और क्रमेय भूमा बहुत सारे प्रमेय नहीं है और सत्य में कार्य कारण रूप और पूर्वावस्था का भेद नहीं है तो ये जो सर्व निवृत्ति मार्ग के द्वारा कर्म निषेधावधि प्रत्यक्ष चैतन्यभिन्न ब्रह्म तत्व का बोध हुआ न रहे अब उसमें ये प्रपंच क्या है, है ना देखो अभी तक उपासकों ने पहले अन्वय कर लिया था निषेध नहीं किया और वेदांतियों का क्या होगा तो पहले निषेध करके अब प्रश्न हुआ कि ये प्रपंच क्या बोले अरे जहाँ नहीं चाहिए वहीं है न ज्ञान में अद्वितीय ज्ञान में अद्वितीय सत्ता में अद्वितीय आनंद में अर्थात अद्वितीय प्रत्यक्ष चैतन्य ब्रह्म में हाँ। ये प्रपंच तो न होने पर भी फिर बात कहाँ की कहाँ पहुँच गई है नो वस्तु अपने अभाव के अधिकरण में भागती है वो उस अधिकरण से भिन्न नहीं होती अध्यक्ष वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती है ना? सर्क रद्द से भिन्न नहीं होता घट मृत्तिका से भिन्न नहीं होता देवर्षवर्ण से भिन्न नहीं होता इसका अर्थ है प्रत्यक्ष ब्रह्म तत्व से जुड़ा ये प्रपंच नहीं है तो बोले भाई वासना के काम करने के लिए और संकल्प को मिटाने के लिए नारायण कुछ करो तो अजय के दाम जी कहते हैं कि ये बरो अगर इसमें लगाओगे राय वासना प्रणतायतः प्रोकशमा देना नी अवस्थिति चुपचाप बैठने का नाम निसंकल्प होना नहीं है जो संकल्प के पीछे करता था तो मर गया और जो संकल्प के सामने संकल्प था जो भी मर गया और संकल्प आत्मा से अभिन्न हो गया ये सुरपुराता हुआ संकल्प और ये सुरपुराता हुआ संकल्पक, और ये पुरपुराता हुआ संकल्प है ना? एक देह में कुरपुराता हुआ अहम करता संकल्प का अभिमानी और संकल्प और संपूर्ण विश्व के रूप में कुरपुराता हुआ संकल्प है ना? ये अपने स्वरूप से भिन्न नहीं है है ना? ये क्या हुआ वासना तृणता होता अपने को अपने ही अपन स्वयं संकल्प स्वयं कल्पा और स्वयं संकल्प है, है ना? तो एक दृष्टि से तीनों नहीं और एक दृष्टि से तीनों है ना? एक दृष्टि से तीनों नहीं और अन्य दृष्टि से तीनों है ना तो ये जो बाघ सामानाधिकरण है अभी अभी तीसरी बात लो ये जो बाध सामानाधिकरण है ये केवल विद्यार्थी के लिए है ये तत्व के लिए नहीं है बाध सामानाधिकरण है ये जो प्रक्रिया बताने निषेध जो नेट नीति नेट नीति जो निषेध है अथवा जो बाघ सामानाधिकरण है ही नहीं है ठीक है है ना? इस बाघ सामानाधिकरण की ये शर्त नहीं है रज्जू है ये देवर नहीं है सेना है इस बाघ सामानाधिकरण की आवश्यकता आवस्थ अज्ञान के में जिज्ञासु के लिए पड़ती है और हाँ। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर तत्वज की दृष्टि में ब्रह्म दृष्टि में है ना की दृष्टि में ब्रह्म दृष्टि में मन ज्ञानोत्तर व्यवहार में इसको ऐसे इस ले ज्ञानोत्तर कालीन व्यवहार में बाघ सामना भी करने की आवश्यकता नहीं रहती वहाँ तो सर्व शब्दों का मुख्य सामना भी करने ही है ब्रह्म येदन शर्दा तो प्रक्रिया में आग्रह हो जाने पर विवाद होता है और प्रक्रिया में आग्रह न रखते हैं सब एक तरीके है मैंने यहाँ तक जो ज्ञानी अज्ञानी है जब दग्ध और मुक्त में भी भेद नहीं करता वेदांत जो देख देख देख दे है वो दग्ध और मुक्त का भेद नहीं करता दे है ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं करता ब्रह्मा और कीड़े का भेद नहीं करता है ब्रह्मा और कीड़े का भेद नहीं करता वेदांत है ना ब्रह्मों से अधिक चैतन्य दो वस्तु है शीतोपाधिक चैतन्य भी वही वस्तु है और उपाधि ब्रह्माभिन्न है जब उपाधि तो ब्रह्मा भिन्न है तब ब्रह्मोपाधिक और की चैतन्य में वे कहां से होगा तो ग्राह्या जब ब्रह्म के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है तो मन में न ग्रह सरग्रह चिंता निक प्रवर्तते न वहाँ कोई ग्रहण है और न कोई उत्सर्ग है न ग्रहण है न त्याग है जत्र तत्र समयत अस्तावक्र में कहा जैसे कौसे ज्यो क्यों जैसे कौसे यत्र तत्र जहाँ कहा समय वो समय है अकल्प समझम ज्ञानम भिन्नम प्रचे ब्रह्म ज्ञ नजन सुना यहां तक कि जानने वाला ज्ञान और जाना जाने वाला ज्ञान व्यक्ति मात्र ब्रह्म और ज्ञान का निवर्तक ज्ञान तो ये दोनों भी दो नहीं है बिल्कुल एक अखंड कक्ष एक अखंड ज्ञान ही विद्यमान है अभी प्रत्येक और कल्पना विश्व कल्पकमजम कल्पकम ज्ञानमिन्न प्रचक्षते ब्रह्म ज्ञेयज निजेनाज विपुध्य निगृहत मनसो न्यक से धीमता प्रचार कुल विज्ञे सुषुप्ते न्यूनतमा लीयते ही सुसुप्ते तन निगृहत न लीयते तदे निर्भर ब्रह्म ज्ञानालोकम समत अजम्रमस्वकमक सकत विभात सर्विम नोपचारो अकल्प कमजम ज्ञानम या प्रत्यक्षते है इस श्लोक में जो बात कही गई है उसके लिए पहले प्रश्न था, था श्लोक व्यावर्तियाम शंका हम उत्थापयते हैं इस श्लोक से जो शंका काटी गई है निवारण की गई है जिस शंका का निराकरण किया गया है उसको पहले उठाता है ये प्रश्न उठाया कि पहले श्लोक में ये बात कही कि जब आत्मसत्य का अनुभव होता है तब मन अमन हो जाता है मन अमन हो जाता है क्यों कि अपने स्वरूप सत्य स्वरूप भूत सत्य में है आत्मसत्य न कोई संकल्प का कर्ता है और न तो कोई संकल्प का विषय है तो जो कुछ संकल्प का विषय मालूम पड़ता है वो भी बाधित और जो संकल्प का कर्ता मालूम पड़ता है वो भी बाधित जीव और जगत दोनों बाधित बाधित शब्द का भी अर्थ वेदांत का अपना न्यारय है ना प्रतीति सही और बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय जीव और जगत के मिथ्यात्व का निश्चय ही बाध है उनकी अप्रती का नाम बाध नहीं है माने ये परिभाषित शब्द है बाध शब्द वेदांतियों का परिभाषित है किसी चीज का मालूम न पड़ना यह उसका बाध नहीं है ना अधिष्ठान का बोध हो जाने से तो न दुश्यमान वस्तु की प्रमरूपता का ज्ञान हो जाना ये तो बिल्कुल भ्रांति सिद्ध है इसी का नाम नारायण जैसे आप देखो कभी किसी को रस्सी में सांप दिखता हो और थोड़ी देर रस्सी न दिखे दिखना बंद हो जाए किसी कारण से तो क्या सर्प होने का भ्रम मिट जाएगा उसके न दिखने से सर्प का बाद नहीं होगा तो हुआ कि अच्छा भाई अधिष्ठान का तो ज्ञान हुआ आत्मसात नृत्य का बोध हुआ और बोध होने के बाद है? अब मन तो कुछ रहा ही नहीं तो यह सिद्ध हुआ ना कि त्वरित तो आत्मज्ञान होने के पहले भी नहीं था आत्मज्ञान होने के समय भी नहीं था आत्मज्ञान होने के बाद भी नहीं है तो आखिर तुमको ये जो ज्ञान हुआ ये कैसे जब पहले ही मन नहीं था तो ज्ञान हुआ कैसे क्यों कश्रुति कहती है कि मन से ही वेदमात्रियम मन से ही ज्ञान होता है परमात्मा को कैसे पाना का मन से पाना जो अपने मन से सोचे झूठ मूठ भी सोचे हो कि हमको परमात्मा मिला हुआ है तो परमात्मा ऐसा भोला भाला है कि झूठे झूठ कोई सोचे कि परमात्मा हमको मिला हुआ है मिला हुआ है नित्य प्राप्त है तो इतना भोला है परमात्मा तो कहता है हाँ भाई हम तुमको मिले हुए हैं और जब कोई कहे कि परमात्मा हमसे दूर है अनमिला है तो परमात्मा उससे दूर हो जाता है अनमिला हो जाता है माने माया सारी ज्ञान की है अलग अलग होती हैं। एक ने कहा स्वामी जी आप हमारे घर भोजन करने क्यों जाओगे तो सामान्य रूप से उत्तर इसका यही है सभ्यता का शिष्टता का और यही कहलाने के लिए उसने कहा कि क्यों नहीं चलेंगे क्यों चलेंगे अब महाराज कोई फटकड़ हुआ और उसने बोला की अच्छा भाई जब तुम्हारा यही विश्वास है कि हम नहीं चलेंगे हैं? तो मन सही सिद्ध हो जब तुम यही सोचते हो कि क्यों जाएंगे तो हम भी यही सोचते हैं कि क्यों जाएंगे क्या जरूरत है जाने की है ना, ना? ना? तो ये पकड़ी ज्ञान हो गया ना? ये भोलेपन की बात हो गई तो परमात्मा है भोला भाला उससे कहो कि तुम हमारे दिल में हो है ना हम तुम एक है तुम तो हमारे मिले मिलाए हो ने मिले तो कहा ऐसा ही है और बोल दिया कि बाबा तुमको अन मिले हो अनदेखे हो हो कि नहीं हो है ना? बोले हाँ ऐसे ही। ये बात उपनिषद में लिखी है अरे आप लोगों ने सुना ही होगा अस्थि ब्रह्मेदि चेत वेद नास्तिक ब्र, असत ब्रह्मे तिचेत वेद स्वयं एवं भवेदन यदि कोई ये समझने लगे कि ब्रह्म नहीं है तो उसके लिए ब्रह्म नहीं हो जाता है और अस्थि ब्रह्म अहम ब्रह्मे की चेत गेद और जब ये जाना कि मैं ब्रह्म हूँ तो अपरोक्षम तदुच्यतेक्षषद तो में ब्रह्म की उपलब्धि की प्रणाली क्या लिखी हाँ उसके बारे में हाँ हाँ बोलो अस्तित्व तत्व भावना भारत अस्तित्व तत्व भाव प्रसिद थे जो कहता है, है। जो कहता है मिला है क्या हमारा प्यारा है हमारा आत्मा है उसको जैसा जैसा कहोगे वैसा वैसा होता जाएगा कहो कि तुम दुश्मन हो हमें मार डालोगे तो दुश्मन है मार डाले ये बड़ी दुर्क्षण दुश्मन भी तो वही है दुश्मन भी तो वही है और संहार करता है रुद्र भी तो वही है सारी सृष्टि का प्रलय करता है तो मैंने रिजुत करण सही है सही है तो बात सीधा सरल हृदय से सरल हृदय से परमात्मा के सम्मुख होना चाहिए मन सही वेदमात्म्य हम दृश्य थे अग्रे या बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी भी सूक्ष्मदर्शी लोग सूक्ष्म और एकाग्र बुद्धि से परमात्मा को जानते हैं तो सूक्ष्म और एकाग्र बुद्धि का अभिप्राय क्या है हमारे एक मित्र हैं तो ये पूछते हैं कि किस साधन से परमात्मा की प्राप्ति होगी और एक पूछता है कि जब परमात्मा अभी है यहीं है यही है तो उसको देखने के लिए जानने के लिए कौन सा प्रमाण है आप इन दोनों के अर्थ का भेद है ना नहीं समझेंगे तो वेदांत के रास्ते में नहीं चल सकते साधन से दो चीज मिलती है है ना? साधन से माने पैसे से खरीद लिया ये भी एक साधन है ये परमेश्वर नहीं मिलते तो बोले हाथ से पकड़ लिया क्या नहीं क्या तो किसी चीज को कड़ाही में पका के परमेश्वर बनाने लूंगा साधन साध्य नहीं होता है क्योंकि कर्म उपासना योग ये साधन है बोला क्यों ये श्रद्धा से किए जाते हैं इनका कर्ता होता है इनमें आवृत्ति होती है इनसे फल उत्पन्न होता है और वो फल विषय रूप होता है ए? इसलिए कर्म उपासना और योग परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो प्रमाण चाहिए प्रमाण माने जैसे आंख से हमको रूप दिखता है और साधन जो होता है वो अंतकरण की शुद्धि के लिए होता है और प्रमाण जो होता है वो वस्तु के यथार्थ स्वरूप के साक्षात्कार के लिए होता है एकदम संग चला हमारे मित्री है तो भाई कर्म से परमात्मा की प्राप्ति होती है तो मैंने उनसे पूछा कि कर्म कौन तो सा प्रमाण है प्रत्यक्ष है कि अनुमान है है ना कि उपमान है कि शब्द है कि अनुकल्प अनुपलब्धि है कि अर्थापत्ति है किस प्रमाण में अंतर भुक्त है कर्म तो देखो ये बात उनकी ध्यान में वैसी नहीं और बोले कि देखो गीता ने लिखा है ना ज्ञाया कर्म समग्रम प्रबिलीय यज्ञ के लिए जो कर्म करता है उसका सारा कर्म प्रबिलीन हो जाता है ये प्रमाण है न तो प्रमाण माने नेत्र श्रोत्र रचना गाना मन है ना ये नहीं उनके ध्यान में आया उनके ध्यान में आया प्रमाण माने श्लोक यज्ञ कर्म प्रमाण है कि नहीं कर्म कर्म के विलय में साधन है इसमें प्रमाण है ये हुआ ना उनके कहने का अभिप्राय हुआ लेकिन उस श्लोक का तो निराला ही मतलब है मुक्त है ज्ञानवस्थित चेत यज्ञायाचर कर्म समीय अरे वहाँ तो ज्ञान अवस्थित तो पहले है मुक्त तो ज्ञान अवस्थित चेता तो पहले है मुक्त तो पहले है गत संग तो पहले है, है? वो तो सब होकर करके तत्वर्ग के कर्म का निरूपण है वो है ना तत्वर्ग के द्वारा जो कर्म होता है वो लीन हो जाता है ये बताया आपको कि जिसमें अपने में करतापन आवे और साधन को दोहराना पड़े और उससे किसी फल की उत्पत्ति हो है। तो वो जो फल उत्पन्न हुआ वो तो परमात्मा नहीं है और जो आवृत्ति हुई वो सुसुप्पी तो में हो नहीं सकती और जो करतापन है वो पापी पुण्य आत्मा बना के नरक स्वर्ग में ले जाएगा दुखी दुखी कर देगा तो इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रमाण ढूंढना पड़ता है तो प्रमाण माने श्लोक नहीं दोहा नहीं किताब नहीं बोला जैसे देखो प्रमाण माने ये घड़ी है बोला तो ये घड़ी है इसमें क्या प्रमाण है आज से खड़ी दिखती है तो परमात्मा किससे दिखता है ये प्रश्न हुआ परमात्मा किससे दिखता है मैं आज से खड़ी तो दिखती है लेकिन रोशनी में दिखती है है तो ना तो आज चाहिए रोशनी चाहिए खड़ी चाहिए तीनों हो तब ना दिखाई पड़े ये खड़ी देखने का तरीका है लेकिन खड़ी ना देखना हो रोशनी देख दिखनी हो तो रोशनी देखने के लिए रोशनी नहीं चाहिए न रोशनी देखने के लिए मसाल से दिया नहीं देखा जाता मसाल से मसाल जला के मसाल नहीं देखा जाता अच्छा तो परमात्मा क्या आख से देखता है ये बात आपको तो। परमात्मा आंख से देखता है धांत में इस बात को है ना हती तो यथा विशिष्ट जो ज्ञान है वो जब नेत्र के द्वारा बाहर निकलता है तो प्रियता विशिष्ट परमेश्वर का दर्शन होता है आप लोग हैं? ये नहीं समझना कि शंकराचार्य तो विष्णु भगवान का दर्शन नहीं होता था या उनका नहीं, तो नहीं समझना उनके पास गंगाजी भी आते थे शंकर जी भी प्रकट होते थे है ना आ, उनके सामने नारायण जी प्रकट होते वो प्रियता विशिष्ट ज्ञान के द्वारा सगुण साकार का दर्शन होता है ज्ञानी अपनी माँ को देख सकता है की नहीं कैसे देखता है मात्रिक को तो विशिष्ट जो ज्ञान है उससे माता का साक्षात्कार होता है भ्रातृत तो विशिष्ट जो ज्ञान है उससे भाई का साक्षात्कार होता है हीरे को पहचान सकता है ज्ञानी कि नहीं है ना तो विशेष ज्ञान के द्वारा विशेष अनुभव होता है नी ज्ञान ज्ञान का स्तर होता है अगर आप ध्यान में सगुणताकार को देख सकते हैं तो उसी ध्यान के संस्कार से संकृत नेत्र के द्वारा बाहर प्रगुण साकार को देख पड़ते हैं जिसकी समझ में ना तो समझे और नेति करने से काम सब के थोड़ी बता रहे तो जो चलते हैं निर्गुण के मार्ग तो, परमार्थ के मार्ग पर तो चलते हैं उनकी बात है तो मन से वेदमा आपका ग्रे अच्छा आप ये जानना चाहे कि हमारे हृदय में राग है कि नहीं द्वेष है कि नहीं काम है कि नहीं क्रोध है कि नहीं तो आखिर दिखाई पड़ेगा वो आख्य नहीं मालूम पड़ेगा है ना वो तो आ, अपने प्रियतम के आकार में परिणाम को प्राप्त वृत्ति है उससे प्रिय दिखेगा और शत्रुता भरी हुई वृत्ति को शत्रि शत्रु आंख से नहीं दिखता हो ऐसा और मित्र भी आख से नहीं दिखता शत्रु जो है मित्र जो है वो राग विशिष्ट और द्वेश विशिष्ट वृत्ति से दिखता है और उसी राग द्वेश संस्कृत अंतकरण के द्वारा जब हम आख से देखते हैं तब तो बाहर दिखता है इसलिए ये बात सुना रहा हूं आपको परमात्मा को देखने के लिए आपके साथ क्या होना चाहिए तो इन्होंने पहले बताया कि ने कहा ना कि मन से तो वो बुद्धि भी बाधित हो गई और मन भी बाधित हो गया तो पहले जगत असत्य हुआ तो असत्य मन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी यह प्रश्न प्रश्न रहा यदि असत इतम दंग, द्वितम यदि यह द्वैत बिल्कुल असत है तो के न मन सा प्रमाण है न किस बुद्धि रूप प्रमाण के द्वारा किस मन के द्वारा स्वाम अजाम आत्म का स्वाम विबु कैसे जानेगा कि मैं अजन्मा ब्रह्म हूं जो बोले मन तो, था है। ना है। तो इसका उत्तर रहे दे है देखो पहले आपको जैसे सुनाया ना अरे रूप को देखने की आंख की जरूरत होती है रागेष को देखने के लिए तो आंख की जरूरत नहीं होती ना अच्छा तो सुप्ति को देखने के लिए किसकी जरूरत होती है साक्षी आग? मन भी तो नहीं है ना उस समय क्या सुन मन से होता है क्या सुसूक्ति बुद्धि से मालूम पड़ती है तो देखो भाव के प्रत्यक्ष के लिए है ना तो व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान की जरूरत होती है और अभाव के प्रत्यक्ष के लिए